शिवानंद स्मृति संग्रह शिवानंद स्मरण में मैं रोज़ दोनों समय महापुरुष जी का दर्शन करता रहा वार्तालाप होता था और वह अनेक उपदेश देते थे फिर मेरे साथी हर कुमार यतीश और क्षितिज को रामकृष्ण नाम जपने और उनकी श्री मूर्ति का ध्यान करने के लिए उन्होंने कहा उसे सुनकर क्षितिज रोकर बोला महाराज मैं महापापी हूं मेरा क्या उपाय होगा सुनकर महापुरुष जी बोले भय क्या है बेटा कैसा पाप किया है या तुमने शराब पी है क्षितिश रोते हुए बोला नहीं महाराज मैंने वैसा कुछ नहीं किया है महापुरुष महाराज ने कहा तो तुमने और क्या पाप किया है सुना नहीं ठाकुर कहते थे पाप रुई का पहाड़ है भगवान की कृपा होने से पहाड़ के समान पाप थी क्षण भर में भस्म हो जाता है तुम ठाकुर को पुकारो एक काल और परकाल का मंगल होगा उस दिन उनसे विदा लेते समय उन्होंने हम चारों को एक एक नारंगी दी बाद में समझ में आया कि नारंगी के बहाने उन्होंने अपना विशेष आशीर्वाद ही उस दिन हमें दिया था रहने के स्थान में लौट आने पर हर कुमार ने कहा भाई साहब मैं श्री गौरांग की भक्ति करता हूँ मुझे उन्होंने रा, श्री राम कृष्ण नाम का जप और उनकी मूर्ति का ध्यान करने को क्यों कहा मैंने कहा शाम को जब वहाँ जाओगे तब तुम्हें इस विषय में उनसे पूछ लेना शाम को जाने पर यह बात पूछी महापुरुष जी ने कहा श्री गौरांग ही तो इस समय श्री राम कृष्ण रूप से अवतीर्ण हुए हैं अब चाहो गौरांग नाम और जब चाहो गौरांग नाम और जब चाहो श्री रामकृष्ण नाम जपना और चिंतन करना महापुरुष जी के उपदेश और आशीर्वाद से उनके धर्म जीवन में विपुल परिवर्तन और विकास हो गया गांव में लौटकर कुछ दिनों बाद एक अपूर्व घटना से उनका मन विशेष रूप से प्रभावित हुआ हर कुमार ने स्वप्न में देखा कि एक पागल हाथी उसके पीछे दौड़ता आ रहा है वह भी प्राण रक्षा के लिए बड़े वेग से दौड़ने लगा सहसा उस विपत्ति के समय उसे श्री राम कृष्ण नाम याद आया उसने राम कृष्ण नाम जपते हुए देखा कि उस पागल हाथी के भीतर से श्री राम कृष्ण निकल आए नींद खुल जाने पर उसने देखा कि गौरांग मूर्ति उनका नाम अब मन में नहीं उठता सब कुछ राम रामकृष्णमय हो गया है सारा आकर्षण राम कृष्ण मूर्ति में खींच गया है अर्थात गत आश्विन मास के महालया के दिन हर कुमार अपने आगरपाड़ा निवास पर प्रातःकाल प्रतिदिन की तरह स्वस्थ शरीर मन से ध्यान करने बैठा कुछ समय के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनते सुनते दिखाई पड़ा कि उसका शरीर लुढ़क गया लोगों के समीप आने पर उसने कहा श्री श्री ठाकुर मुझे लेने आए हैं स्वजन बांधव लोगों के मुख से श्री रामकृष्ण नाम सुनते हुए वह राम कृष्ण लोक में चला गया वह महान भाग्यवान था एक दिन मैं काशी विश्वनाथ गली से बड़ा बड़ी बड़ी गे, गेंदे की मालाएं बिल्ल पत्र तथा तुलसी पत्र खरीदकर गंगाजल छिड़ककर पूजा के लिए लाया यद्यपि तुलसी शिव पूजा के लिए प्रशस्त नहीं है तो भी तुलसी मुझे प्रिय है इसलिए उसे गुरु पूजा में दूंगा ऐसा निश्चय किया अद्वैत आश्रम के पूर्व बरामदे के भीतर वाले कमरे में महापुरुष जी बैठे थे मैंने माला उनके गले में पहनाकर कर फूल बेलपत्र आदि से उनके श्री चरणों की पूजा करके प्रणाम किया उन्होंने भी मुझे बहुत आशीर्वाद दिया यह देखकर कि साधु गृहस्थ सभी माला जप करते हैं यह निश्चय किया कि मैं भी माला जप करूँगा और यह बात उन्हें बताई महापुरुष ने आनंद से आज्ञा देकर स्वामी शांतानंद जी से एक अच्छी माला खरीद कर गूस लाने के लिए कहा उस माला को गंगा जी में धोकर महापुरुष जी के हाथ में देने पर उन्होंने उसे अपने मुट्ठी में बंद कर रखा कुछ देर के बाद अपने सिर और छाती में स्पर्श कराकर उसे मेरे हाथ में दे दिया मैंने दोनों हाथों से उस माला को ले लिया और उन्हें प्रणाम किया उन्होंने माला जप की शैली दिखा दी तर्जनी उंगली का स्पर्श न होना चाहिए सुमेरु का लंघन नहीं करना चाहिए इत्यादि उन्होंने इस माला में स्वयं जप न करके मुझे दिया इससे मेरे मन में कुछ खेद रह गया किंतु उसे प्रकट करने का साहस नहीं हुआ अपने पितृपुरुषों को दान करूंगा या नहीं इस बात को मैंने गुरुदेव से पूछा उन्होंने उत्तर दिया श्री श्री ठाकुर कुछ भी नष्ट करने के लिए नहीं आए थे तुम पिंडदान कर सकते हो मेरे पुरुष मुक्ति लाभ के लिए सदा मुझे परेशान करते थे प्रायः स्वप्न में मुझे वे दिखाई पड़ते और कहते हम लोग तुम्हारे पुरखे हैं एक दिन वे संख्या में दो सौ से भी अधिक हैं ऐसा कहा सूक्ष्म शरीर में उन्हें मैंने अपने चारों ओर उड़ते हुए देखा था मैं काशी धाम जा रहा हूँ जानकर हमारे ग्राम के छोटे छोटे लड़कों ने दो आने एक आना महापुरुष महाराज के दूध पीने के लिए दिया बच्चे थे इस कारण अधिक पैसे देने की उनमें शक्ति नहीं थी महापुरुष जी को यह समाचार जिताने पर उन्होंने बहुत ही संतुष्ट होकर चंद्र महाराज को वे पैसे दिए और श्री ठाकुर को खीर भोग देकर हमें प्रसाद देने के लिए कहा बहुत दिनों से वांछित देवता को ढाई साल के बाद पाकर चुंबक और लोहे के समान मिलकर गुरु कृपा अमृत में सात दिन डूबे रहकर हम चारों व्यक्ति गया के रास्ते कलकत्ता रवाना हुए इसके बाद 1916 सौ ईस्वी के अक्टूबर मास में एक दिन में तीसरे पहर बेलूर मट गया महापुर को प्रणाम करके और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर कुमिल्ला जिले के दानवीर महेश चंद्र भट्टाचार्य के पुत्र हेरम्बनाथ भट्टाचार्य का गृह शिक्षक बनकर मैं बैद्यनाथ जा रहा था महापुरुष जी मुझे देखकर प्रसन्न हुए और बोले इतने दिनों के बाद श्री श्री ठाकुर ने तुम्हारा कष्ट दूर किया महेश बाबू बहुत ही अच्छे मनुष्य हैं अब श्री श्री ठाकुर ने तुम्हारा वाहन जुटा दिया सदा इन लोगों के साथ मठ में आया जाया करना इन लोगों के साथ तुम्हें अनेक तीर्थों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा इस प्रकार अनेक बातें बताई और आशीर्वाद दिया मेरा हृदय शांत हो गया पूजनी बाबूराम महाराज को उस दिन ज्वर आ गया था वह महापुरुष महाराज के पास एक आराम कुर्सी पर चद्दर ओढ़कर कर बैठे जपकर रहे थे उन्होंने भी मुझे आशीर्वाद दिया मैं कुछ मिसरी ले गया था दोनों ने उसे प्रसाद कर दिया उस मिश्री को साथ रखकर रोज उसमें से एक एक कण खाता रहूंगा इसलिए उसे प्रसाद बना लिया दक्षिण की ओर लाइब्रेरी घर में पूजने हरि महाराज थे उन्हें प्रणाम करते ही वह ठाकुर के अनेक प्रसंग बताने लगे महापुरुष जी ने हरि महाराज से मेरे देवघर जाने की बात भी बताई वह भी सुनकर प्रसन्न हुए उन्होंने मेरे सिर और शरीर पर हाथ फेरते हुए अनेक आशीर्वाद दिए अमृत में स्नेह प्रेम और आशीर्वाद पाकर देह मन को पूर्ण करके मैं देवघर रवाना हुआ एक दिन गर्मी के समय मैं मठ में पहुंचा धूप थी इसलिए छाता लगाए था महापुरुष जी मठ के दक्षिण मैदान में टहल रहे थे मैं उनके पीछे पीछे कुछ दूर रह चल रहा था मेरे हाथ में कुछ बिल्ल पत्र थे पास के कनेर के पेड़ से कुछ पीले फूल मैंने चुन लिए थे पास और कोई नहीं था उन्होंने चारों ओर देख देख कर पास आते ही स्नेह के साथ मेरी ठुड्डी पकड़कर कहा यदुनाथ कहाँ थे उनके स्पर्श से मेरा हृदय मन आनंद हो गया कोई उत्तर न देकर मैंने उनके श्रीचरणों में हाथ के पुष्प एवं बिल्व पत्र देकर प्रणाम किया घुटने टेक कर हाथ जोड़ते हुए मैंने कहा मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दीजिए उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए हृदय खोलकर आशीर्वाद दिया और कहा तुम्हारे मन में भक्ति हो ज्ञान हो चैतन्य हो आदि उनके उस दिव्य स्पर्श से मेरे मन में अलौकिक आनंद का अनुभव होने लगा अंत में मेरी संज्ञा लुप्त हो गई एक दिन तीसरे पर एकांत में मैं उनके कमरे में पहुंचा और उनकी अस्वस्थता देखकर बोला महाराज आपके बिना मेरा जीवित रहना असंभव होगा मैं आपसे पहले चला जाऊंगा उन्होंने कोमल स्वर से कहा वैसी बात न बोलो बेटा हम बूढ़े लोग चले जाएंगे तुम लोग रहोगे और श्री श्री ठाकुर का काम करोगे दानवीर महेश भट्टाचार्य महाशय के पुत्र को पढ़ाते समय मैं प्राय मठ में आया जाया करता था किंतु उस समय की बातों को कभी लिख नहीं रखा जो कुछ याद है उसी को यहाँ लिखा तेईस वर्षों तक मुझे उनके दर्शन और प्रणाम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था मेरे द्वारा अनेक आत्मनिवेदन अनेक अपराध स्वीकृतियाँ हुई मेरे भय को उन्होंने अभय दिया वह परम ज्योति आकाश में मिल गई परम प्रभु यदि पुनः लीला प्रकट करें तो उनके साथ साथ वे ज्योतिर्मय मूर्तियाँ बेप्रकाश पुंज संभवत फिर आ जाए पहले ही मुझे एक जप की माला मिली थी उसे उन्होंने जप करके पवित्र नहीं किया था इस कारण मेरे मन में खेत था जब मैंने निश्चय किया कि अन्य दो मालाएं श्री गुरुदेव द्वारा शोधित करके अपने जीवन के संपद्ध रूप से रख लूँगा इस कारण मैं एक रुद्राक्ष माला खरीद लाया और गुरुदेव के हाथ में दे आया उन्होंने बताया कि तीन दिन तक वह उस माला में जब करेंगे और फिर चौथे दिन उसे आकर ले जाने के लिए कह दिया तदनुसार चौथे दिन मट जाकर मैंने उन्हें प्रणाम किया उन्होंने मुझसे कहा तुम्हारी माला को मैंने शोधन कर रखा है तुम गंगा में जाकर हाथ मुंह धो लो गंगा जल का प्रोक्षण करो तब आकर माला ले जाओ आनंदित चित्त से गंगा में जाकर हाथ मुँह धोया आकर देखा वह आंखें मूंद कर उस माला में जप कर रहे हैं जबकि समाप्त होने पर उन्होंने माला को मुट्ठी में लेकर आंखें बंद रखते हुए ही अपने मस्तक और सिर का स्पर्श कराकर मेरे हाथ में दिया मैंने उत्साहपूर्वक दोनों हाथों से माला ली और उसे सिर में स्पर्श कराके गले में पहनते हुए उन्हें प्रणाम करने के लिए आगे झुका यह देख उन्होंने कहा अब तुम प्रणाम नहीं कर सकते क्योंकि माला तुम्हारे शरीर पर है इस माला के प्रत्येक दाने में प्रभु का नाम है इस माला को साथ रखते हुए किसी को भी प्रणाम नहीं किया जा सकता इस बात को सुनकर मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ मुझे इतनी बुद्धि नहीं थी कि माला निकालकर प्रणाम करना चाहिए बाद में उन्होंने एक अन्य माला को भी शोधित कर दिया था एक दिन मठ में जाकर मैंने आनंद से कहा महाराज पहले आप थोड़े व्यक्ति ही दक्षिणेश्वर आया जाया करते थे और ठाकुर को भगवान कहते थे अब देखिए हम लोग कितने दूर देश से आते हैं और अपना सर्वस्व सौंप कर उन्हें श्री श्री ठाकुर कहते और मानते हैं